शुभ शुभाशुरी भक्ति सियात्रु च मित्रे तथा मानपमानयो सुख दुख पहले कुछ प्रश्न एक मित्र ने पूछा है परमात्मा के प्रेमी भक्त के जो बहुत से गुण और लक्षण इस अध्याय में कहे गए हैं वे सब के सब स्त्रीण गुण वाले हैं इसका क्या कारण है? और समझाएं कि केवल स्त्रीण गुणों पर जोर देने में क्या जीवन का असंतुलन निहित नहीं है जीवन के विराट संतुलन में स्त्रीण व पौरुष गुणों के सम्यक योगदान का महत्व भक्ति योग के संदर्भ में क्या है भक्ति का मार्ग स्त्री का मार्ग है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि पुरुष उस मार्ग पर नहीं जा सकते लेकिन पुरुष को भी जाना हो तो उसके मन में परमात्मा के प्रति प्रेसी वाली भाव दशा चाहिए भक्ति के मार्ग पर पुरुष भी स्त्री होकर ही प्रवेश करता है इसे थोड़ा गहराई में समझ लेना जरूरी है पहली बात तो यह समझ लेनी जरूरी है कि न तो कोई स्त्री पूरी स्त्री है और न कोई पुरुष पूरा पुरुष दोनों दोनों में मौजूद है होंगे ही उसके कारण है क्योंकि चाहे आप पुरुष हो और चाहे स्त्री आपकी बनावट स्त्री और पुरुष दोनों से हुई है आप अकेले नहीं हो सकते न तो पुरुष के बिना आप हो सकते हैं और न स्त्री के बिना आप हो सकते हैं दोनों का दान है आपने आप दोनों का मिलन है दोनों आपके भीतर मौजूद हैं, आपकी मां भी मौजूद है आपके पिता भी आप स्त्री और पुरुष दोनों है एक साथ फिर अंतर क्या है अंतर केवल अनुपात का है जो पुरुष है वो 60 प्रतिशत पुरुष है 40 प्रतिशत स्त्री है जो स्त्री है वो 60 प्रतिशत स्त्री है चालीस पुरुष है ये अनुपात का भेद होगा लेकिन आप पुरुष हैं तो आपके भीतर छिपी हुई स्त्री है और आप स्त्री हैं तो आपके भीतर छिपा हुआ पुरुष है इस सदी के बहुत बड़े विचारक बड़े मनोवैज्ञानिक कार्ल गुस्ताव जुंग ने पश्चिम में इस विचार को पहली दफा स्थापित किया पूर्व में तो ये विचार बहुत पुराना है हमने अर्ध नारीश्वर की मूर्ति बनाई जिसमें शंकर आधे स्त्री हैं और आधे पुरुष है वो हजारों साल पुरानी हमारी धारणा है और वो धारणा सच लेकिन जंग ने पहली दफा पश्चिम में इस सदी में इस विचार को बल दिया कि कोई पुरुष पुरुष नहीं कोई स्त्री स्त्री नहीं दोनों दोनों इसके बहुत गहरे अर्थ है इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप पुरुष हैं तो आपको स्त्री के प्रति जो आकर्षण मालूम होता है वो आकर्षण आपके भीतर छिपी हुई स्त्री के लिए है और इसलिए इस दुनिया में किसी भी स्त्री से आप तृप्त ना हो पाएंगे क्योंकि जब तक आपको अपने भीतर की स्त्री से मिलना ना हो जाए तब तक कोई तृप्ति उपलब्ध नहीं हो सकती और स्त्री है अगर आप तो पुरुष का जो आकर्षण है और पुरुष की जो तलाश है वो कोई भी पुरुष आपको संतुष्ट न कर पाएगा सभी पुरुष असफल हो जाएंगे क्योंकि तो जब तक आपके भीतर छिपे पुरुष से आपका मिलन न हो जाए तब तक वो खोज जारी रहेगी असल में हर आदमी अपने भीतर छिपी हुई स्त्री या पुरुष को बाहर खोज रहा है कभी कभी किसी किसी में उसकी झलक मिलती है तो आप प्रेम में पड़ जाते प्रेम का एक ही अर्थ है कि आपके भीतर जो स्त्री छिपी है उसकी झलक अगर आपको किसी स्त्री में मिल जाती तो आप प्रेम में पड़ जाते इसलिए जब आप प्रेम में पड़ते हैं तो ना तो कोई तर्क होता है ना कोई कारण होता है आप कहते हैं बस मैं प्रेम में पड़ गया आप कहते हैं मेरे बस में नहीं है ये बात आपके भीतर की स्त्री से जब भी बाहर की किसी स्त्री का कोई भी तालमेल हो जाता है लेकिन ये तालमेल ज्यादा देर नहीं चल सकता क्योंकि ये तालमेल पूरा कभी भी नहीं हो सकता आपके भीतर जैसी स्त्री पृथ्वी पर कहीं है ही नहीं वो आपके भीतर ही छिपी है आपके भीतर जैसा पुरुष पृथ्वी पे कहीं है नहीं किसी में भनक मिल सकती है थोड़ी लेकिन जैसे ही आप निकट आएंगे बनक टूटने लगेगी जितने निकट आएंगे उतना ही डिसनमेंट उतना ही भ्रम टूट जाएगा इसलिए धन्यभागी वे प्रेमी हैं जो अपनी प्रेसियों से कभी नहीं मिल पाते क्योंकि उनका भ्रम बना रहता है मिला हुआ प्रेमी ज्यादा देर तक प्रिय नहीं रह जाता क्योंकि भ्रम टूटेगा ही तालमेल थोड़ा बहुत हो सकता है वो भी आभास है जुंग कहता है कि जब तक भीतर आपकी स्त्री और आपके पुरुष का अंतर मिलन ना हो जाए तब तक आप अतृप्त रहेंगे और तब तक काम वासना आपको पकड़े रहेगी इसको हमने युगनद्ध कहा है तंत्र की भाषा में भीतर जब स्त्री और पुरुष का मिलन हो जाता है उसे हमने युगनद्ध कहा है वो जो मिलन है उस मिलन के साथ ही आप अद्वैत हो जाते एक हो जाते दोनों ही रह जाते और वो जो एक की घटना भीतर घटती है वही परमात्मा का मिलन है अभी आप दो है इसका मनोवैज्ञानिक ये पहलू भी समझ लेना जरूरी है कि जो आप ऊपर होते हैं उससे विपरीत आप भीतर होते हैं ऊपर पुरुष तो भीतर स्त्री ऊपर स्त्री तो भीतर पुरुष एक और मजेदार घटना मनोवैज्ञानिकों के ख्याल में आती है और वो ये कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आप में विपरीत लक्षण प्रकट होने लगते हैं जैसे स्त्रियां पचास के करीब पहुंच पहुंच के पुरुष जैसी होने लगती अनेक स्त्रियों को मूछ के बाल दाढ़ी के बाल उगने शुरू हो जाते उनकी आवाज पुरुषों जैसी भर्राई हुई हो जाती उनके गुण पुरुषों जैसे हो जाते उनका शरीर भी धीरे धीरे पुरुषों के करीब पहुंचने लगता पचास के बाद पुरुषों में स्त्रीणता आनी शुरू हो जाती उनमे गुण स्त्रियों जैसे होने शुरू हो जाते मनोवैज्ञानिक कहते हैं इसका अर्थ यह है कि जो आपके ऊपर ऊपर था जिंदगी भर आपने उसका उपयोग करके चुका लिया और जो भीतर दबा था वो बिना चुका रह गया इसलिए आप ऊपर से कमजोर हो गए हैं और भीतर की बात प्रगत होनी शुरू हो गई एक स्त्री पचास साल तक स्त्री के तल पे चुक जाती है समाप्त हो जाती है। उसने उपयोग कर लिया स्त्री ऊर्जा का और भीतर का पुरुष बिना उपयोग किया हुआ पड़ा है और जब ऊपर की स्त्री कमजोर हो जाती है तो भीतर का पुरुष धक्के मारने लगता है और प्रकट होने लगता है पुरुष चुग जाता है पचास साल में अपनी पौरुष से और भीतर की स्त्री अन ताजी बनी रहती है, वो प्रकट होनी शुरू हो जाती है। ये जो पचास साल बाद उम्र के बाद अंतर पड़ता है ये बड़ा जटिल है और इसके कारण हजारों कठिनाइयां का पैदा होती क्योंकि जिंदगी भर आप पुरुष रहे तो आपने पुरुष के गुणों की तरह अपने को सजाया संवारा शिक्षित किया और अचानक आपके भीतर फर्क होता है नई दुनिया शुरू होती है उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं उसका कोई प्रशिक्षण नहीं जंग ने सलाह दी है कि 45 साल के स्त्री पुरुषों के लिए हमें फिर से स्कूल भेजना चाहिए क्योंकि उनके भीतर एक क्रांतिकारी फर्क हो रहा है जिसकी उनके पास कोई तैयारी नहीं और जिसकी उनके पास तैयारी है वो व्यर्थ हो रहा है और एक नई घटना घट रही है और जब तक हम इस बात को पूरा न कर पाए जंग कहता है लोग ज्यादा मात्रा में विक्षिप्त होते रहेंगे 45 साल की उम्र खतरनाक उम्र है उसके बाद सारी मानसिक बीमारियां शुरू होती लेकिन 45 साल की उम्र ही धार्मिक होने की उम्र भी है और जंग ने कहा है कि मेरे पास जितने मरीज आते हैं मन के उनमें अधिक की उम्र पैतालीस के ऊपर है या पैतालीस के करीब है और उनमें अधिक की बीमारी यही है कि उनके जीवन में धर्म नहीं है अगर धर्म होता तो वो पागल ना होते ये जो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं भक्ति का जो मार्ग इसमें वो स्त्रीण इस गुणों की चर्चा कर रहे हैं और अर्जुन जैसा पुरुष खोजना मुश्किल ये विरोधाभासी लगता है अर्जुन है छत्री पुरुषों में पुरुष हजारों हजारों साल में वैसा पुरुष होता है उससे ये स्त्रीण गुणों की बात निश्चित ही प्रश्न उठाती है। लेकिन अगर मेरी बात आपके ख्याल में आ गई तो उसका मतलब ये है कि अर्जुन का पुरुष तो चुक ही जाने को है और जीवन के अंतिम हिस्से में जब अर्जुन का पुरुष चुक जाएगा तब उसकी स्त्री प्रगट होनी शुरू होगी वो जो विपरीत दबा पड़ा है वो बाहर आएगा और उस विपरीत से ही धर्म का मार्ग बनेगा एक दूसरी बात यह भी ख्याल में ले लेनी जरूरी है कि स्त्रीण होने का आध्यात्मिक अर्थ होता है ग्राहक होना रिसेप्टिव होना पुरुष है आक्रमक एग्रेसिव हमलावर बायोलॉजिकली भी जैविक व्यवस्था में भी पुरुष हमलावर स्त्री ग्राहक है स्त्री गर्व है वो स्वीकार करती समा लेती आत्मसात कर लेती हमला नहीं करती भक्ति का मार्ग ग्राहक स्वीकार करने का मार्ग है वो स्त्रीण है वहां परमात्मा को अपने भीतर स्वीकार करना है श्रद्धा पूर्वक न होकर सिर को झुकाकर उसे अपने भीतर जेल लेना है भगवान के लिए गर्भ बन जाता है भक्त वो पुरुष है या स्त्री इससे कोई सवाल नहीं लेकिन जो गर्भ नहीं बन सकता भगवान के लिए वो भक्त नहीं बन सकता आपको शायद सुन के हैरानी हो या कभी आपको पता भी हो एक ऐसा भी भक्तों का संप्रदाय हुआ है जिनमें पुरुष भी स्त्रियों के कपड़े ही पहनते थे अब भी बंगाल में उसकी थोड़ी सी धारा शेष वो स्त्री जैसे ही रहते भक्त और परमात्मा को अपना पति स्वीकार करते हैं। रात सोते भी तो परमात्मा की मूर्ति साथ लेके सोते जैसा कोई प्रेसी अपने प्रेमी को साथ लेके सो रही हो ये बात हमें बड़ी अजीब सी लगे कि क्योंकि हमें उसके भीतर के रहस्य का कोई पता नहीं और जिस बात के भीतर का रहस्य हमें कोई पता ना हो बड़ी अड़चन होती राहुल शंकर बड़े पंडित ने बड़ा विरोध किया है इस बात का कि ये क्या पागलपन है? ये पुरुष स्त्रियां बन जाए ये कैसी बेहोदगी है ये कैसा नाटक है? और कोई भी ऊपर से देखेगा तो ऐसा ही लगेगा लेकिन राहुल शंक्रत्यान को कुछ भी पता नहीं कि भीतर भक्त के भीतर क्या घटित हो रहा है ये जो उसका स्तृण रूप है ऊपर से ये तो उसके भीतर की घटना की अभिव्यक्ति मात्र वो भीतर से भी स्तृण हो रहा है और आप जान के हराम होंगे कभी कभी भक्त इस जगह पहुंच गए हैं जबकि उनकी भाव की स्तृणता इतनी गहरी हो गई कि उनके शरीर के अंग तक स्तृण हो गए रामकृष्ण के जीवन में ऐसी घटना घटी वो अनूठी है क्योंकि रामकृष्ण एक बड़ा मूल्यवान प्रयोग किए वो प्रयोग था कि उन्होंने एक मार्ग से तो परमात्मा को जाना जानने के बाद दूसरे मार्गों से चल की भी जानने की कोशिश की कि दूसरे मार्गों से भी वहीं पहुंचा जा सकता है या नहीं तो उन्होंने आठ दस मार्गों का प्रयोग किया उसमें एक भक्ति मार्गियों का पंथ भी था जिसमें स्त्री होकर ही साधना करनी तो रामकृष्ण छह महीने तक स्त्री के कपड़े ही पहनते थे स्त्री जैसे ही उठते बैठते थे स्त्रीण भाव से ही जीते थे और एक ही धारणा मन में थी कि मैं प्रेसी हूं और परमात्मा प्रेमी बड़ी हैरानी की घटना घटी जो हजारों लोगों ने देखी वो ये कि रामकृष्ण की चाल थोड़े दिन में बदल गई वो स्त्रियों जैसा चलने लगे बहुत कठिन है चलना स्त्रियों जैसा क्योंकि स्त्री के शरीर का ढांचा अलग है पुरुष के शरीर का ढांचा अलग है क्योंकि स्त्री के शरीर में गर्भ है इसलिए बड़ी खाली जगह उस खाली जगह की वजह से उसके पैर और ढंग से घूमते पुरुष के पैर उस ढंग से नहीं घूम सकते लेकिन रामकृष्ण ऐसे चलने लगे जैसे स्त्रियां चलती ये भी कुछ बड़ी बात ना थी इससे भी बड़ी घटना घटी कि दो महीने के बाद रामकृष्ण के स्तन बढ़ने लगे ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी क्योंकि एक उम्र में पुरुषों के थोड़े स्तन तो बढ़ ही जाते जो सबसे बड़ी चमत्कारी घटना घटी वो ये कि चार महीने के बाद रामकृष्ण को मासिक धर्म शुरू हो गया मनुष्य जाति के इतिहास में थोड़ी सी मूल्यवान घटनाओं में से एक कि भाव का इतना परिणाम शरीर पर हो सकता है। इतने अंतकरण पूर्वक होने मान लिया कि मैं तुम्हारी प्रेसी हूं तुम मेरे प्रेमी हो ये भावना इतनी गहरी हो गई कि शरीर के रोये रोये ने इसका स्वीकार कर लिया और शरीर स्तृण हो गया साधना के छह महीने के बाद भी रामकृष्ण को छह महीने लग गए वापस ठीक से पुरुष होने ये सारे लक्षण विदा होने में फिर छह महीने और लगे भक्त का अर्थ है प्रेसी का भाव इसलिए कृष्ण जो भी गुण लक्षण बता रहे हैं वो सब स्त्री क्या आपने कभी ख्याल किया कि दुनिया के सभी धर्मों ने चाहे वो भक्त संप्रदाय हो या न हो जिन गुणों को मूल्य दिया है वो स्त्रीण चाहे महावीर उसको अहिंसा कहते हो चाहे बुद्ध उसको करुणा कहते हो चाहे जीसस उसको प्रेम कहते हो ये सब स्त्रीण गुण स्त्री अगर पूरी तरह प्रगट हो तो ये गुण उसमें होंगे इसलिए इस विचार के कारण जर्मनी के गहन विचारक फ्रेडरिक ने तो बुद्ध क्राइस्ट इन सब को स्तर कहा है और कहा है कि इन्हीं लोगों ने सारी दुनिया को बर्बाद कर दिया क्योंकि ये जो बातें सिखा रहे हैं वो लोगों को स्तृण बनाने वाली निस्से ने तो विरोध में ये बात कही है कि मनुष्य जाति को स्तृण बना दिया बुद्ध क्राइस्ट इस तरह के लोगों ने क्योंकि जो शिक्षाएं दी उसमें पुरुष के गुणों का कोई मूल्य नहीं पौरुष का तेज का बल का आक्रमण का हिंसा का संघर्ष का युद्ध का कोई भाव नहीं तो इनने स्तृण बना दिया जगत को उसकी बात में थोड़ी दूर तक सचाई है लेकिन वे लोग सच में ही स्तरण बनाने में सफल नहीं हो पाए नहीं तो पृथ्वी स्वर्ग हो जाती जीवन में जो भी मूल्यवान है वो कहीं ना कहीं मां से जुड़ा हुआ है जीवन में जो भी मूल्यवान है कीमती है कोमल है फूल की तरह वो कहीं ना कहीं स्त्री से संबंधित है और पुरुष तो एक बेचैनी है स्त्री एक समता है जरूरी नहीं कि स्त्री ऐसा ना सोचने रहे कि वो ऐसी है ये तो स्त्री के परम परम अर्थ की बात है परम लक्ष्य पर स्त्री अगर हो तो ऐसा होगा अभी तो अधिक स्त्री भी पुरुष जैसी हैं और वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि पुरुष जैसी कैसे हो जाएं। पश्चिम में वो बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं कि पुरुष के जैसे कैसी हो जाएं। कपड़े भी पुरुष जैसे पहनने हैं काम भी पुरुष जैसा करना है अधिकार भी पुरुष जैसे चाहिए सब जो पुरुष कर रहे हैं अगर पुरुष सिगरेट पी रहे हैं तो स्त्रियां भी उसी तरह सिगरेट पीना चाहती हैं क्योंकि ये असमानता खलती अखरती तो जो पुरुष कर रहा है अगर वो गलत भी कर रहा है तो स्त्री को भी वो करना ही चाहिए सारी दुनिया में एक दौड़ है कि स्त्रियां भी पुरुष जैसी कैसे हो जाएं इसलिए स्त्रियां ये ना सोचें कि जो मैं कह रहा हूं वो उनके बाबत लागू है वो सिर्फ ये सोचें कि अगर उनका स्त्रणता पूरे रूप में प्रकट हो तो जो मैं कह रहा हूं वो सही होगा स्त्री अगर पूरे रूप में प्रकट हो और स्त्री पूरे रूप में प्रकट हो सकती है और जब पुरुष भी पूरे रूप में प्रकट होता है तो स्त्री जैसा हो जाता है इसके कारण बहुत पहले तो बायोलॉजिकली समझने की कोशिश करें जीव शास्त्री कहते हैं कि स्त्री में संतुलन है पुरुष में संतुलन नहीं शरीर के तल पर भी जिन कणों से मिलके जीवन का जन्म होता है रज और वीर के मिलन से जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है उसमें एक बात समझने जरूरी है पुरुष के वीरीकण में दो तरह के वीरीकरण होते हैं एक वीरीकण होता है जिसमें 24 सेल होते 24 कोष्ठ होते और एक वीरीकण होता है जिसमें 23 कोष्ठ होते स्त्री के जो रज होते हैं उन सब में चौबीस कोष्ठ होते उनमें 23 कोष्ठ वाला कोई रचकण नहीं होता उनमें सब में 24 कोष्ठ वाले रजकण होते जब स्त्री का 24 कोष्ठ वाला रजकरण पुरुष के चौबीस कोष्ठ वाले रजकरण से मिलता है तो स्त्री का जन्म होता है 24-24। और जब स्त्री का 24 कोष्ठ वाला रजकरण पुरुष के 23 कोष्ठ वाले से मिलता है तो पुरुष का जन्म होता है चौबीस तेईस जीव शास्त्री कहते हैं कि स्त्री संतुलित है उसके दोनों पल्वे बराबर हैं 24-24 और पुरुष में एक बेचैनी है उसका एक पल्वा थोड़ा नीचे झुका है एक थोड़ा ऊपर होता है इसलिए अगर आप छोटी बच्ची भी हो और छोटा लड़का हो दोनों को देखा तो लड़के में आपको बेचैनी दिखाई पड़ेगी लड़की शांत दिखाई पड़ेगी लड़का पैदे होती से थोड़ा उपद्रव शुरू करेगा उपद्रव न करे तो लोग कहेंगे कि लड़का थोड़ा स्त्रीण लड़कियां जैसा है वो जो बेचैनी है वो जो असंतुलन है वो काम शुरू कर देगा इस बेचैनी की तकलीफें हैं इसके फायदे भी हैं। समता का लाभ भी है नुकसान भी है दुनिया में कोई लाभ नहीं होता जिसका नुकसान ना हो कोई नुकसान नहीं होता जिसका लाभ ना हो पुरुष में जो बेचैनी है उसी के कारण उसने इतने बड़े साम्राज्य बनाए पुरुष में जो बेचैनी है उसी के कारण उसने विज्ञान निर्मित किया इतनी खोजें की पुरुष में बेचैनी है इसलिए वो एवरेस्ट पे चढ़ा और चांद तक पहुंचा स्त्री में वो बेचैनी नहीं इसलिए स्त्री ने कोई खोज नहीं की कोई अविष्कार नहीं किया वो तृप्त है वो अपने होने से पर्याप्त है उसको कहीं कुछ जाना नहीं उसकी समझ के बाहर है कि एवरेस्ट पे चढ़ने की जरूरत क्या है हिलरी से जो आदमी एवरेस्ट पे पहली दफा चढ़ा उससे उसकी पत्नी ने पूछा कि आखिर एवरेस्ट पे चढ़ने की जरूरत क्या है देखो समझ के बाहर है बात कि नहाक सुख शांति से घर में रह रहे हो परेशान हो जाओ मौत का खतरा लो जरूरी नहीं कि पहुंचो अनेक लोग मर चुके हैं और पहुंच के भी मिलेगा क्या अगर पहुंच भी गए तो फायदा क्या है आखिर एवरेस्ट पर चढ़ने की जरूरत क्या है तो पता है हेलरी ने क्या कहा हेलरी ने कहा जब तक एवरेस्ट है तब तक आदमी बेचैन रहेगा चढ़ना ही पड़ेगा ये कोई कारण नहीं है और लेकिन एवरेस्ट का होना अन चढ़ा एक पर्वत है आदमी के लिए चुनौती क्योंकि एवरेस्ट है इसलिए चढ़ना पड़ेगा कोई और कारण नहीं पुरुष ने एक बेचैनी इसलिए पुरुष युद्ध के लिए आतुर संघर्ष के लिए आतुर नए संघर्ष खोजता है नए उपद्रव मोल लेता है नई चुनौतियां स्वीकार करता चांद पर जाने की कोई जरूरत नहीं अभी तो कोई भी जरूरत नहीं थी, लेकिन चांद है तो रुकना बहुत मुश्किल है। जिस वैज्ञानिक ने पहली दफा चांद की यात्रा का ख्याल दिया उसने लिखा है कि अब हमारे पास चांद तक पहुंचने के साधन है तो हमें पहुंचना ही है अब कोई और कोई वजह की जरूरत नहीं अब हम पहुंच सकते हैं तो हम पहुंचेंगे तो फायदा है फायदा है संसार के तल पर पुरुष के गुणों का फायदा है इसलिए स्त्रियां पिछड़ जाती हैं संसार की दौड़ में वे कहीं भी टिक नहीं पाते लेकिन नुकसान भी उसका है तो बेचैनी अशांति विक्षिप्तता पागलपन वो सब पुरुष का हिस्सा है स्त्रियां शांत है इसे आप ऐसा समझें कि अगर बाहर के जगत में खोज करनी हो तो पुरुष के गुण उपयोगी पुरुष बहिर्गामी अगर भीतर के जगत में जाना हो तो स्त्री के गुण उपयोगी स्त्री अंतरगामी। स्त्री और पुरुष जब प्रेम भी करते हैं तो पुरुष आंख खोल के प्रेम करना पसंद करता है स्त्री आंख बंद करके पुरुष चाहता है कि प्रकाश जला रहे जब वो प्रेम करे स्त्री है चाहती हैं बिल्कुल अंधेरा हो पुरुष चाहता है कि वो देखे भी कि स्त्री के चेहरे पर क्या भाव आ रहे हैं जब वो प्रेम कर रहा है स्त्री बिल्कुल आंख बंद कर लेती वो पुरुष को भूल जाना चाहती वो अपने भीतर डूबना चाहते प्रेम के गहरे क्षण में भी वो पुरुष को भूल के अपने भीतर डूबना चाहते उसका जो रस है वो भीतरी है। पुरुष देखना चाहता है कि स्त्री प्रसन्न हो रही है आनंदित हो रही तो वो प्रसन्न होता है वो देखता है कि स्त्री दुखी हो रही परेशान हो रही या उसका मन में कोई भाव नहीं उठ रहा तो उसका सारा सुख हो जाता है पुरुष बहिर्दृष्टि है इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको भीतर की तरफ जाना है तो आपके भीतर छिपी जो स्त्री है उसकी आपको गुणों को को विकसित करना होगा और अगर स्त्रियों भी बाहर की तरफ जाना है तो उनके भीतर छिपा हुआ जो पुरुष है उनको उसे विकसित करना होगा बाहिर यात्रा पुरुष के सहारे हो सकती अंतर यात्रा स्त्री के सहारे इसलिए कृष्ण ने स्त्री गुणों को इतनी गहराई से कहा है एक मित्र ने पूछा है कि कल आपने कहा कि क्रोध को पूरा जानने के लिए क्रोध का पूरा अनुभव जरूरी तो काम वासना को पूरा कैसे जाना जाए क्योंकि अनुभवियों ने कहा है कि काम वासना की तृप्ति कभी भी नहीं हो पाती जितनी भोगेंगे उतनी ही बढ़ती जाएगी तो काम वासना को कैसे पार किया जाए पहले तो अनुभवियों से थोड़ा बचना खुद के अनुभव का भरोसा करना इसका यह मतलब नहीं कि अनुभवियों ने जो कहा है वो गलत कहा है इसका कुल मतलब इतना है कि दूसरे के अनुभवों को मान के चलने से आप अनुभव से वंचित रह जाएंगे और अगर अनुभव से वंचित रह गए तो अनुभवियों ने जो कहा है वो आपको कभी सत्य न हो पाएगा अनुभवियों ने जो कहा है वो अनुभव से कहा है दूसरे अनुभवियों को सुन नहीं कहा है यह फर्क ख्याल में रखना उन्होंने ये नहीं कहा कि अनुभवियों ने कहा है इसलिए हम कहते उन्होंने कहा कि हम अपने अनुभव से कहते तुम भी अगर सच में ही मुक्त होना चाहो तो अपने अनुभव से ही और ये बात गलत है कि अनुभव से काम वासना बढ़ती कोई वासना दुनिया में अनुभव से नहीं बढ़ती और अगर अनुभव से काम वासना बढ़ती है तो फिर इस दुनिया में कोई भी आदमी उससे मुक्त नहीं हो सकता अनुभव से सभी चीजें छीन होती हैं अनुभव से सभी चीजों में ऊब आ जाती है एक ही भोजन कितना ही स्वादिष्ट हो रोज रोज करें कितने दिन कर पाएंगे थोड़े दिन में स्वाद खो जाएगा फिर थोड़े दिन बाद बेस्वाद हो जाएगा फिर कुछ दिन बाद आप भाग जाना चाहेंगे कि आत्महत्या कर लूंगा अगर यही भोजन वापस मिला तो अनुभव से ऊब आती है बेचित रस खो देता है और अगर अनुभव से ऊब नहीं आती तो समझना कि अनुभव आप ठीक से नहीं ले रहे हैं। इस बात को ठीक से समझ लेना और अनुभव आप ठीक से ले नहीं सकते क्योंकि अनुभवियों ने जो कहा है वो आपकी परेशानी किए दे रहा है अनुभव के पहले आप छूटना चाहते हैं ये मित्र पूछते हैं कि काम वासना से कैसे पार जाया जाए पहले काम वासना में तो चले जाओ तो पार भी चले जाना पार जाने की जल्दी इतनी है कि उसमें भीतर जा ही नहीं पाते उतर ही नहीं पाते एक काम का गहन अनुभव भी पार ले जा सकता है लेकिन वो कभी गहन हो नहीं पाता ये पीछे से जान अटकी ही रहती है कि पार कब कैसे हो जाए न पार हो पाते न अनुभव हो पाता और बीच में अटके रह जाते जब मैं आपसे कहता हूं कि अनुभव ही मुक्ति है तो उसका अर्थ ठीक से समझ लें क्योंकि जो चीज व्यर्थ है वो अनुभव से दिखाई पड़ेगी कि व्यर्थ है और किसी तरह दिखाई नहीं पड़ सकती जब तक आपको अनुभव नहीं है आप भला सोचें कि व्यर्थ है। लेकिन सोचने से क्या होगा रस तो कायम है भीतर और कितने ही अनुभवी कहते हो कि व्यर्थ है उनके कहने से क्या व्यर्थ हो जाएगा अगर उनके कहने से होता होता तो अब तक सारी दुनिया की काम वासना तिरोहित हो गई होती बाप कितना नहीं समझाता है बेटे को बेटा सुनता है लेकिन बाप कहे चला जाता है और बाप इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करता कि वो भी बेटा था और उसके बाप ने भी यही कहा था और उसने भी नहीं सुना था अगर वो ही सुन लेता तो ये बेटा कहां से आता और वो घबराया ना ये बेटा भी बड़ा होके अपने बेटे को यही शिक्षा देगा इसमें कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है किसी का अनुभव काम नहीं पड़ता बाप का अनुभव आपके काम नहीं पड़ सकता आपका अनुभव ही काम पड़ेगा बाप गलत कहता है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं बाप अपने अनुभव से कह रहा है कि ये सब पागलपन से वो गुजरा है लेकिन पागलपन से गुजर के कह रहा है वो और बिना गुजरे वो भी नहीं कह सकता था बिना गुजरे कोई भी नहीं कह सकता है और बिना गुजरे कोई किसी की बात भी नहीं मान सकता है अनुभव के अतिरिक्त इस जगत में कोई अनुभूति नहीं अनुभव से ही गुजरना होगा घबराहट भी क्या है इतनी इतना पार होने की जल्दी भी क्या है अगर परमात्मा एक अवसर देता है उसका उपयोग क्यों ना किया जाए और उस उपयोग को पूरा क्यों ना समझा जाए जरूर निहित कोई प्रयोजन होगा परमात्मा आपसे ज्यादा समझदार है और अगर उसने आप में काम वासना रची है तो उसका कोई निहित प्रयोजन होगा महात्मा कितनी कहते हो कि काम कामवासना बुरी है लेकिन परमात्मा नहीं कहता कि कामवासना बुरी नहीं तो रचता नहीं नहीं तो उसके होने की कोई जरूरत ना थी परमात्मा तो रचे जाता है, महात्माओं की वो सुनता नहीं जरूर कोई निहित प्रयोजन है और वो निहित प्रयोजन ये है कि ये महात्मा भी पैदा नहीं हो सकते थे अगर काम ना होती ये महात्मा भी उसी अनुभव से गुजर के पार गए हैं इन्होंने भी उसने पढ़ के जाना है कि व्यर्थ है वो व्यर्थता का बोध बड़ा कीमती है वो होगा ही तब जब आपको अनुभव में आ जाए तो जल्दी मत करना उधार अनुभव का भरोसा मत करना इसका ये मतलब नहीं है कि आप अनुभवियों को कहो कि तुम गलत हो आपको इतना ही कहना चाहिए कि हमें अभी पता नहीं और हम उतरना चाहते हैं और हम जानना चाहते हैं कि क्या है ये काम और हम इसे पूरा जान लेंगे तो अगर ये गलत होगी तो वो जानना मुक्ति ले आएगा और अगर यह सही होगी तो मुक्त होने की कोई जरूरत नहीं एक बात निश्चित है कि अब तक जिन्होंने भी ठीक से जान लिया वो मुक्त हो गए हैं और दूसरी बात भी निश्चित है कि जिन्होंने नहीं जाना वो कितना ही सिर पीटें और अनुभवियों की बातें मानते रहे वो कभी मुक्त नहीं हुए हैं ना हो सकते इतनी घबराहट क्या है इतना डर क्या है भीतर जो छिपा है उसे पहचानना होगा उपयोगी है कि उससे आप गुजरे मैंने सुना है कि एक सम्राट ने अपने बेटे को एक फकीर के पास शिक्षा के लिए भेजा हर माह खबर आती रही कि शिक्षा ठीक चल रही है साल पूरा हो गया और वो दिन भी आ गया जिस दिन फकीर युवक को लेके राज दरबार आएगा और सम्राट बड़ा प्रसन्न था उसने अपने सारे दरबारियों को बुलाया था कि आज मेरा बेटा उस महान फकीर के पास शिक्षित होकर वापस लौट रहा है लेकिन जब फकीर लड़के को लेके दरवाजे पर राजमहल के पहुंचा तो राजा की छाती बैठ गई देखा कि फकीर ने अपना बोरिया बिस्तर सब राजकुमार के सिर पर रखा हुआ और कपड़े उसे ऐसे पहना दिए जैसे की कोई कुली कपड़े पहने हो, सम्राट तो बहुत क्रोश से गया, और उसने कहा कहा कि कि मैंने शिक्षा देने भेजा था, मेरे लड़के का इस तरह अपमान करने नहीं, फकीर ने कहा कि अभी अभी सबक बाकी, बीच मत बोलो और अभी पूरा साल पूरा नहीं हुआ सूरज ढलने को शेष अभी लड़का मेरे चुम तब उस फकीर ने अपने सामान में से कोड़ा निकाला सामान लड़के से नीचे रखवा को उसे सात लगाए दरबार में राजा तो चीख पड़ा लेकिन अपने वचन से बंधा था कि एक साल के लिए दिया था और सूरज अभी नहीं डूबा था लेकिन उसने कहा कि कोई हर्जनी सूरज डूबेगा और न तुझे फांसी लगवा दी उस फकीर से कहा सूरज डूबेगा तू घबरा मत कोई फिक्र नहीं तू कर ले एक साल का वायदा है लेकिन और दरबारियों में बूढ़े समझदार लोग भी थे उन्होंने राजा से कहा थोड़ा पूछो भी तो उससे कि वो क्या कर रहा है आखिर उसका प्रयोजन क्या है तो किसी ने पूछा तो फकीर ने कहा मेरा प्रयोजन है, ये कल राजा बनेगा और अनेक लोगों को लगवाएगा, अनुभव होना चाहिए इसे पता होना चाहिए कोड़े का मतलब क्या है कल ये राजा बनेगा और मालूम कितने लोग इसका सामान धोने में जिंदगी व्यतीत कर देंगे इसको पता होना चाहिए कि जो आदमी सड़क पर सामान ढोके आ रहा है उसके भीतर की गति कैसी इससे राजा होने के पहले उन सब अनुभवों से गुजर जाना चाहिए जो कि राजा होने के बाद इसको कभी ना मिल सकेंगे लेकिन अगर ये उनसे नहीं गुजरता है तो यह हमेशा अप्रोड़ रह जाएगा तो मैंने साल भर में इसकी एक ही शिक्षा पूरी की है पूरे साल कि जो इसको राजा होने के बाद कभी भी नहीं होगा उस सबसे मैंने इसे गुजार दिया ये संसार एक विद्यापीठ है और परमात्मा आपको बहुत से अनुभव से गुजार रहा है बहुत तरह की आगों में जला रहा है वो जरूरी है उससे निखर के आप असली कुंदन असली सोना बनेंगे सब कचरा जल जाएगा लेकिन आपकी हालत ऐसी कि कचरे से भरा सोना है आप और आख से गुजर के जो उस तरफ चल गए हैं अनुभवी उनकी बातें सुन रहे हैं और वो कहते हैं कि ये आग है इससे बचना लेकिन इसी आग से गुजर के वो शुद्ध हुए और अगर उनकी बात मान के तुम इसी तरफ रुक गए और तुमने कहा ये आग है इससे हम बचेंगे तो ध्यान रखना कि वो कचरा भी बच जाएगा जो आग में जलता है आग से गुजरना उन अनुभवियों से पूछना कि तुम ये आंख से गुजर के कह रहे हो कि बिना गुजरे और अगर यह तुम गुजर के कह रहे हो और मैंने बिना गुजरे ये बात मान ली तो मैं डूब गया तुम्हारे साथ उचित है तुम्हारी बात में ख्याल रखूंगा लेकिन मुझे भी अनुभव से गुजर जाने दो मेरे भी कचरे को जल जाने दो काम वासना आग है लेकिन उसमें बहुत सा कचरा जल जाता है अगर आप बोधपूर्वक समझ पूर्वक होश पूर्वक काम वासना में उतर पाए तो आपका सब कचरा जल जाता है आप सोना बन जाते और वो जो सोना है वही क्रांति वो जो सोने की उपलब्धि है वही क्रांति तो मैं आपसे कहना चाहता हूं जो आपके अनुभव से आए उसे आने देना, और जल्दी मत करना, उधार अनुभव मत ले लेना उनसे ज्ञान तो बढ़ जाएगा आत्मा नहीं बढ़ेगी उनसे बुद्धि में विचार तो बहुत बढ़ जाएंगे लेकिन आप वही के वही रह जाएंगे आग से गुजरे हुए गुजरे बिना कोई उपाय नहीं सस्ते में कुछ भी मिलता नहीं काम वासना एक पीड़ा है उसमें सुख तो ऊपर ऊपर है भीतर दुख ही दुख है बाहर बाहर झलक तो बड़ी रंगीन है बड़ा इंद्रधनुष जैसी है लेकिन भीतर हाथ कुछ भी नहीं आता सिर्फ उदासी सिर्फ विषाद सिर्फ आंसू हाथ लगते लेकिन वे आंसू बाहर से बहुत चमकते और मोती मालूम पड़ते लेकिन पास जाके ही पता चलता है कि मोती झूठे हैं और आंसू हैं और पीछे सिर्फ विषात रह जाता लेकिन इससे गुजरना होगा इससे जो बच जाता है आप बच भी नहीं पाते बचने का मतलब केवल इतना है कि आप पास ही नहीं जा पाते मोती के पूरे के पास पता चल जाए कि वो आंसू की बूंद है मोती नहीं आप जाते भी हैं क्योंकि भीतर वासना का धक्का है परमात्मा कह रहा है जाओ क्योंकि अनुभव से गुजरोगे तो ही निखरोगे जाओ परमात्मा बहुत निशंक भेज रहा है एक एक बच्चे को भेज रहा है इधर हम सुधार सुधार के जिंदगी भर परेशान हो जाते हैं बूढ़े जब तक सुधर पाते हैं उनको वो हटा लेता और तो फिर बच्चे पैदा कर देता वो फिर बिगड़े के बिगड़े, वो फिर वही उपद्रव शुरू फिर वही करेंगे जो अनुभवी कह गए कि मत करना यह परमात्मा बच्चे क्यों बनाता बूढ़े क्यों नहीं बनाता आखिर बूढ़े भी पैदा कर सकता था सीधे के सीधे कोई झगड़ा झंझट नहीं होती अनुभवी पैदा हो जाता लेकिन बूढ़े भी अगर वो पैदा कर दे तो बच्चे ही होंगे क्योंकि अनुभव के बिना कोई वारदत् कोई बोध पैदा नहीं होता वो बच्चे पैदा करता है उसकी हिम्मत बड़ी अनूठी वो ना समझ पैदा करता समझदारों को हटाता है हम तो मानते ही ऐसा है कि जिसकी समझ पूरी हो जाए फिर उसका जन्म नहीं होता उसका मतलब समझदारों को फौरन हटाता और ना को भेजता चला जाता विद्यालय में ना भेजे जाते हैं जब बात हो जाती विद्यालय के बाहर हो जाते लेकिन जो बच्चा स्कूल में जा रहा है वो स्कूल से रिटायर होते हुए प्रोफेसर की बात सुन के बाहर ही रुक जाए तो क्या गति होगी एक बच्चा अभी स्कूल में प्रवेश कर रहा है आज पहला दिन है उसके स्कूल के प्रवेश का उसी दिन कोई बूढ़ा प्रोफेसर रिटायर हो रहा है वो प्रोफेसर कहता है कुछ भी नहीं है यहाँ जिंदगी हमने ऐसी गंवाई सब बेकार गया तू न जा तू वापिस लौट चल बस ये आपकी हालत है रिटायर होते लोगों से जरा सावधान उनकी बात तो सच है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनुभव से कह रहे हैं पर आपको भी उस अनुभव से गुजरना ही होगा आप भी एक दिन वही कहोगे लेकिन थोड़ा समय पकने के लिए जरूरी है आग में गुजरना जरूरी है तो परिपक्वता आती है इसलिए डरे मत परमात्मा ने जो भी जीवन की नैसर्गिक वासनाएं दी हैं उनमें सहज भाव से उतरे घबराए मत घबड़ाना क्या जब परमात्मा नहीं घबराता तो आप क्यों घबरा रहे जब वो नहीं डरा हुआ है आप क्यों इतने डरे हुए उतरे बस उतरने में एक ही ख्याल रखें कि पूरी तरह उतरे ये कचरे ख्याल दिमाग में न पड़े रहे कि गलत है क्योंकि गलत है तो उतर ही नहीं पाते अधूरे रह जाते हाथ भी बढ़ता है और आग तक पहुंच भी नहीं पाता रुक जाता बीच में तो दोहरे नुकसान होते न तो अनुभव होता है और न लौटना होता है अध कचरे बीच में लटके रह जाते इस जमीन पर जो लोग बीच में लटके हैं उनकी पीड़ा का अंत नहीं इधर पीछे से महात्मा खींचते हैं कि वापस लौट आओ और उधर भीतर से मा... परमात्मा धक्के देता है कि जाओ अनुभव से गुजरो इन दोनों की रस्साकसी में आपकी जान निकल जाती मैं कहता हूं कि मत सुनो निसर्ग की सुनो स्वभाव की सुनो वो जो कह रहा है जाओ एक ही बात ध्यान रखो कि होश पूर्वक जाओ समझ पूर्वक जाओ समझते हुए जाओ क्या है काम वासना क्या है इसको किताब से पढ़ने की क्या जरूरत है इसको उतर के ही देख लो और जब उतरो तो पूरे ध्यान पूर्वक उतरो लेकिन मैं जानता हूं लोगों को वो मेरे पास आते हैं उनसे वो कहते हैं काम वासना से कैसे छूटे? मैं उनसे पूछता हूं जब तुम काम कृत्य में उतरते हो तब तुम्हारे दिमाग में कोई और ख्याल तो नहीं होते वो कहते हैं हजार ख्याल होते कभी दुकान की सोचते हैं कभी बाजार की सोचते हैं कभी कुछ और सोचते हैं कभी ये सोचते हैं कि कैसा पाप कर रहे हैं इसका क्या प्राश्चित होगा तो तुम काम वासना में भी जब उतर रहे हो तब भी तुम्हारी खोपड़ी कहीं और है तो तुम जान कैसे पाओगे कि ये क्या है ध्यान बना लो हटा दो सब विचारों को जब काम में उतर रहे हो तो पूरे उतर जाओ पूरे मन पूर्वक पूरे प्राण से पूरा बोध लेके दोबारा उतरने की जरूरत न रहेगी एक बार भी अगर यह हो जाए कि काम वासना का और ध्यान का मिलन हो जाए तो वही पहला बोध पहला होश उपलब्ध हो जाता सब चीज व्यर्थ दिखाई पड़ती है बचकानी हो जाती दोबारा दोबारा जाना भी चाहो तो नहीं जा सकते बात ही व्यर्थ हो गई जब तक यह न हो जाए तब तक जाना ही पड़ेगा और प्रकृति कोई अपवाद नहीं मानती प्रकृति तो उन्हीं को पार करती है जो पूरी तरह पक जाते कच्चे लोगों को नहीं निकलने देती अगर आप कच्चे हैं तो फिर जन्म देगी फिर धक्के देगी अगर आप कच्चे ही बने रहते हैं तो अनंत अनंत जन्मों तक भटकना पड़ेगा पक्का अगर होना है तो भय छोड़े और निसर्ग को बोधपूर्वक अनुभव करें मुक्ति वहां है अब हम सूत्र लें और जो न कभी हर्षित होता है न द्वेष करता है न सोच चिंता करता है न कामना करता है तथा जो सुब और असुब संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मेरे को प्रिय है, और जो पुरुष शत्रु और मित्र में तथा मान और अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और सब संसार में आसक्त रहित है वह मुझको प्रिय जो न कभी हर्षित होता है न द्वेष करता है न सोच करता है न कामना करता है जो शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी वह भक्तियुक्त पुरुष मेरे को प्रिय क्या है इसका अर्थ आप सोच के थोड़े हैरान होंगे कि जो न कभी हर्षित होता है नद्वेष करता है क्या प्रसन्न होना भी बाधा है क्या हर्षित होना भी बाधा है कृष्ण के वचन से लगता है थोड़ा इसके मनोविज्ञान में प्रवेश करना पड़े आप हंसते क्यों हैं कभी आपने सोचा क्या क्या आप इसलिए हंसते हैं कि आप प्रसन्न हैं या आप इसलिए हंसते हैं कि आप दुखी उल्टा लगेगा लेकिन आप हंसते इसलिए हैं क्योंकि आप दुखी दुख के कारण आप हंसते हैं हंसना आपका दुख बुलाने का उपाय हंसना एंटीडोट है उससे दुख विस्मृत होता है आप दूसरे पहलू पर घूम जाते आपके भीतर बड़ा तनाव है हंस लेते हैं वो तनाव बिखर जाता और निकल जाता इसलिए आप ये मत समझना है कि बहुत हंसने वाले लोग बहुत प्रसन्न लोग हैं संभावना उल्टी है संभावना यह है कि वो भीतर बहुत दुखी निश्चय ने कहा है कि मैं हंसता रहता हूं लोग मुझसे पूछते हैं कि क्यों हंसते रहते हो तो मैं छिपा जाता हूं क्योंकि बात बड़ी उल्टी है मैं इसलिए हंसता रहता हूं कि कहीं रोने ना लगू अगर न हंसू तो रोने लगूंगा वो आंसू ना दिख जाए किसी को वो दीनता ना प्रकट हो जाए तो मैं हंसता रहता हूं मेरी हंसी एक आवरण जिसमें दुख को छिपाए हुए दुखी लोग अक्सर हंसते रहते हैं। कुछ भी मजाक खोज लेंगे कुछ बात खोज लेंगे और हंस लेंगे हंसने से थोड़ा हल्कापन आ जाता लेकिन अगर कोई आदमी भीतर से बिल्कुल दुखी ना रहा तो फिर हर्षित होने की यह व्यवस्था तो टूट जाएगी जब भीतर से दुख ही चला गया हो तो ये जो हंसी थी ये जो हर्षित होना था ये तो समाप्त हो जाएगा ये तो नहीं बचेगा इसका यह मतलब नहीं है कि वो अप्रसन्न रहेगा पर उसकी प्रसन्नता का गुण और होगा उसकी प्रसन्नता किसी दुख का विरोध ना होगी उसकी प्रसन्नता किसी दुख में आधारित ना होगी उसकी प्रसन्नता सहज होगी अकार होगी आपकी प्रसन्नता सकारण होती भीतर तो दुख रहता है फिर कोई कारण उपस्थित हो जाता है तो आप थोड़ा हंस लेते लेकिन उसकी प्रसन्नता अकार होगी वो हंसेगा नहीं अगर इसे हम ऐसा कहें कि वो हंसता हुआ ही रहेगा तो शायद बात समझ में आ जाए वो हंसेगा नहीं वो हंसता हुआ ही रहेगा उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो कब हर्षित हो रहा है क्योंकि वो कभी दुखी नहीं होगा इसलिए भेद उसे पता भी नहीं रहेगा कृष्ण का चेहरा ऐसा नहीं लगता कि वो उदास हो उनकी बांसुरी बजती ही रहती लेकिन हमारे जैसा हर्ष नहीं है हमारा हर्ष रुग्ण है हम हंसते भी हैं तो वो रोक से भरा हुआ पैथोलॉजिकल उसके भीतर दुख छिपा हुआ है हिंसा छिपी हुई है तनाव छिपे हुए वो उसमें प्रकट होते हैं कृष्ण का हंसना एक सहज आनंद का भाव उसे हम ऐसा समझें कि सुबह जब सूरज निकलता है जब नहीं निकला होता रात चली गई होती और सूरज अभी नहीं निकला होता तो जो प्रकाश होता आलोक सुबह के बोर का आलोक ठंडा कोई तेजी नहीं है अंधेरे के विपरीत भी नहीं है अभी प्रकाश भी नहीं है अभी बीच में संध्या में है कृष्ण जैसे लोग बुद्ध जैसे लोगों की प्रसन्नता आलोक जैसी है दुख नहीं है सुख नहीं है दोनों के बीच में संध्या है तो कृष्ण कहते हैं जो ना कभी हर्षित होता है कभी कभी तो वही हर्षित होगा जो बीच बीच में दुखी हो नहीं तो कभी का कोई मतलब नहीं है जो कभी ना कभी हर्षित होता है न द्वेष करता है क्योंकि सब दुखों का कारण द्वेष है और जो द्वेष करता है वो दुखी होगा आपको पता है आपके दुख का कारण आपके दुख कम और दूसरों के सुख ज्यादा आपका मकान हो सकता है काफी हो आपके लिए लेकिन पड़ोस में एक बड़ा मकान बन गया अब दुख शुरू हो एक मित्र के घर में रुकता था बड़े प्रसन्न थे वो और जब जाता था तो अपना घर दिखाते थे स्विमिंग पूल दिखाते थे बगीचा दिखाते थे बहुत अच्छा प्यारा घर था बड़ा बगीचा था सब शानदार था खूब संगमरमर लगाया था जब मैं उनके घर जाता था तो घर में रहना मुश्किल था घर की बातें ही सुनना पड़ती थी घर के बाबत ये बनाया ये बनाया मुझे सुबह से वही देखना पड़ता था जब भी गया यही था वो कुछ ना कुछ बनाए जाते थे फिर फिर एक बार गया उन्होंने घर की बात ना चलाई तो मैं थोड़ा परेशान हुआ क्योंकि वो बिल्कुल पागल थे वो घर के पीछे दीवाने थे जैसे घर बनाने को ही जमीन पर आए थे उसके सिवा उनके सपने में भी कुछ नहीं था उनकी पत्नी भी परेशान थी वो भी मुझसे बोली थी कि ये हम तो सोचे थे कि ये घर मेरे लिए बना रहे हैं, घरवाली के लिए बना रहे हैं। अब तो ऐसा लगता है कि घरवाली को घर के लिए लाए कि घर खाली खाली ना लगे इसलिए शादी किए ऐसा मालूम पड़ता है पहले तो मैं ये सोचती थी उनकी पत्नी ने मुझे कहा कि मुझसे शादी की इसलिए घर बना रहे अब गलती है ख्याल मेरा गलत लेकिन जब मैंने पाया कि वो चुप हैं घर के बाबत कुछ नहीं कहते तो मैंने उनसे दोपहर पूछा कि बात क्या है बड़ी बेचैनी सी लगती है घर में आप घर के संबंध में चुप क्यों हैं? उन्होंने कहा देखते नहीं कि पड़ोस में एक बड़ा घर बन गया अब क्या खाक बात करें इसकी अब रुको दो चार साल बात करेंगे जब तक इससे ऊंचा ना कर ले दुखी है, उदास है, घर उनका वही का वही है लेकिन पड़ोस में एक बड़ा घर बन गया बड़ी लकीर खींचती किसी ने उनकी लकीर छोटी हो गई आपके अधिक दुख आपके दुख नहीं है आपके अधिक दुख दूसरों के सुख है और ये भी इससे उल्टी बात भी आप समझ लेना आपके अधिक सुख भी आपके सुख नहीं है दूसरे लोगों के दुख है जब आप किसी का मकान छोटा कर लेते हैं तब सुखी होते हैं आपको अपने मकान से सुख नहीं मिलता और जब कोई आपका मकान छोटा कर देता तो दुखी होते हैं आपको अपने मकान से ना दुख मिलता है ना सुख दूसरों के मकान द्वेष ईर्षा कृष्ण कहते हैं ना जो द्वेष करता है ना हर्षित होता है ना चिंता करता है चिंता क्या है क्या है चिंता हमारे भीतर जो हो चुका है उसको जुगाली करते रहते आदमी की खोपड़ी को खोले तो वो जुगाली कर रहा है सालों पुरानी बातें जुगाली कर रहा है कि कभी ऐसा हुआ कभी वैसा हुआ जो अब नहीं है उसको आप क्यों ठोर रहे हैं या भविष्य की फिक्र कर रहा है जो अभी है नहीं या तो अतीत की फिक्र कर रहा है जो जा चुका है या भविष्य की फिक्र कर रहा है जो अभी आया नहीं और जो अभी यही है वर्तमान उसे खो रहा है इस चिंता में और परमात्मा अभी है यहां और आप या तो अतीत में है या भविष्य ये चिंता प्राण ले लेती है यही चुका देती है तो कृष्ण कहते हैं जो चिंता नहीं करता चिंता का मतलब ये जो शांत है यही है ना अतीत में उलझा है ना भविष्य वर्तमान के क्षण में जो है निश्चिंत चिंतन शून्य विचार मुक्त वर्तमान में कोई विचार नहीं है सब विचार अतीत के या भविष्य के और भविष्य कुछ भी नहीं है अतीत का ही प्रक्षेपण और हम इसी में डूबे हुए हैं या तो आप पीछे की तरफ चले गए हैं या आगे की तरफ यहाँ यहाँ आप बिल्कुल नहीं है और यही है परमात्मा इसलिए आपका मिलन नहीं होगा तो कृष्ण कहते हैं ना जो चिंता करता न कामना करता ना शुभ अशुभ कर्मों के फल का त्यागी है और जिसने सब शुभ अशुभ कर्म परमात्मा पे छोड़ दिए कि तू करवाता है वह भक्तियुक्त पुरुष मुझे प्रिय जो पुरुष शत्रु और मित्र में मान अपमान में सम है सर्दी गर्मी में सुख दुख में सम है आसक्ति से रहित तो वह पुरुष मुझे प्रिय जो सम है जो डोलता नहीं एक से दूसरे पर हम निरंतर डोलते हैं जिसको आप प्रेम करते हैं उसी को घृणा भी करते हैं सुबह प्रेम करते हैं सांझ घृणा करते हैं जिसको आप सुंदर मानते हैं उसी को क्रूप भी मानते हैं सांझ सुंदर मानते हैं सुबह कुरूप मान लेते हैं जो अच्छा लगता है वही आपको बुरा भी लगता है और 24 घंटे आप इसी में डोलते रहते हैं द्वंद्व में घड़ी के पेंडुलम की तरह बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। ये जो डोलता हुआ मन है विषम ये मन उपलब्ध नहीं हो पाता अस्तित्व की गहराई को तो कृष्ण कहते हैं जो सम है, सुख आ जाए तो भी विचलित नहीं होता दुख आ जाए तो भी विचलित नहीं होता आप सब हालत में विचलित होते दुख में तो विचलित होते ही है लॉटरी मिल जाए तो भी हार्ट अटैक होता है तो भी गए मैंने सुना है कि चर्च का एक एक पादरी बड़ी मुश्किल में पड़ गया था एक आदमी को लॉटरी मिली लाख रुपए उसकी पत्नी को खबर आई पति तो बाहर गया था पत्नी घबरा गई घबरा गई ये सोच के जैसे जैसी पति को लगेगा कि लाख रुपए की लाटरी मिली उनके हृदय के बचने का उपाय नहीं वो जानती थी अपने पति को कि एक रुपया मिल जाए तो वो दीवाने हो जाते हैं लाख रुपया पागल हो जाएंगे या मर जाएंगे तो उसने सोचा कि कुछ जल्दी उपाय करना चाहिए इसके पहले की वो घर आए तो उसे ख्याल आए की पड़ोस में चर्च का पादरी है होशियार बुद्धिमान पुरोहित है उसको जाके कहे कि कुछ कर दो कुछ ऐसा इंजाम जमाओ, तो चर्च के पादरी को समझा के बताया कि लाख रुपए की लाटरी मिल गई मेरे पति के नाम और अब वो आते ही होंगे बाजार से आप घर चले मेरे और जरा इस ढंग से उनको समझाएं इस ढंग से बात को प्रकट करें तो उनको कोई सदमा ना पहुंच जाए सुख का और वो बच जाए कोई नुकसान ना हो तो पादरी ने पूछा कि तू मुझे क्या देगी तो ने कहा पांच हजार आप ले लेना पादरी ने कहा क्या कहा पांच हजार उसको हार्ट अटैक हो गया वो वहीं गिर पड़ा सच पांच हजार वो पहली दुर्घटना चर्च के पादरी के साथ हो गई आदमी सुख हो या दुख जब भी कुछ तीव्र होता है तो विचलित हो जाता है सम है जो विचलित नहीं होता जो भी आता है उसे ले लेता है कि ठीक है आया चला जाएगा सुबह आई सांज आई अंधेरा आया प्रकाश आया सुख दुख आया मित्र शत्रु ले लेता है चुपचाप और अलिप दूर खड़ा देखता रहता ऐसा व्यक्ति कृष्ण कहते हैं मुझे प्रिय